श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएं श्री रामकृष्ण देव के संबंध में बारम्बार हलधारी का धारणा परिवर्तन का विवरण हलधारी के साथ श्री रामकृष्ण देव का एक सुंदर मधुर विनोदपूर्ण संबंध विद्यमान था पहले ही कहा जा चुका है कि हलधारी श्री रामकृष्ण देव के चाचा जी के पुत्र थे तथा उनसे उम्र में बड़े थे सन अठारह के लगभग दक्षिणेश्वर आकर वे श्री राधा गोविंद जी के पूजन कार्य में संलग्न हुए तथा सन 1865 के कुछ दिन तक वे उस कार्य को करते रहे अतः श्री रामकृष्ण देव के साधन काल के द्वितीय चार वर्ष तथा उसके बाद दो वर्ष से भी अधिक काल तक दक्षिणेश्वर में रहकर उन्हें श्री रामकृष्ण देव को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था फिर भी श्री देव के संबंध में उनकी कोई निश्चित धारणा नहीं बन पाई थी वे स्वयं अत्यंत निष्ठा संपन्न थे इसलिए भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव का वस्त्र यज्ञोपवीत आदि का परित्याग उन्हें नहीं सुहाता था वे सोचते थे कि उनका कनिष्ठ भाथा भ्राता यथेक्षा यथेक्षाचारी अथवा पागल हो गया है हृदय कहता था वे हलधारी कभी कभी मुझसे कहा करते थे हिजो कभी तो वे वस्त्र फेंक देते हैं और कभी जनेऊ उतार डालते हैं यह कार्य अत्यंत अनुचित है जन्म जन्मांतर के पुण्य से ब्राह्मण के घर जन्म होता है और क्या वे उस ब्राह्मणत्व को तुक्ष मान कर उस अभिमान को त्यागना चाहते हैं ऐसी क्या उन्नत स्थिति उन्हें प्राप्त हुई है जिसके आधार पर वे अपने को इस प्रकार के आचरण करने का अधिकारी समझते हैं वे तुम्हारा कहना कुछ कुछ मानते हैं जिससे वे इस प्रकार के आचरण न करें इसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए यहाँ तक कि उन्हें बांध कर भी यदि तुम उनके इन आचरणों को रोक सको तो तुम्हें वह भी करना उचित है साथ ही पूजन करते समय श्री राम कृष्ण देव के नेत्रों में प्रेम धारा भगवान नाम गुणादि सुनकर उनका अद्भुत उल्लास तथा ईश्वर प्राप्ति के निमित्त उनकी अदृष्ट पूर्व व्याकुलता आदि को देखकर मोहित हो वे यह सोचा करते थे कि निश्चित ही उनके कनिष्ठ भाता की अवस्था आए ऐश्वरिक आवेश के फल स्वरूप उपस्थित होती है अन्यथा ऐसी स्थिति साधारण मानवों में तो दिखाई नहीं देती यह सोचकर हलधारी पुनः कभी कभी हृदय से कहा करते थे हृदय तुम्हें अवश्य ही इनके अंदर कोई आश्चर्यजनक दर्शन प्राप्त हुआ है नहीं तो तुम इस तरह उनकी सेवा कभी नहीं करते हलधारी का मन सर्वदा इस प्रकार संदिग्ध अवस्था में रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव की वास्तविक स्थिति के बारे में वे किसी भी प्रकार से कोई निश्चित मीमांसा नहीं कर पाते थे श्री रामकृष्ण देव कहते थे मेरे पूजन को देख मुग्ध हो हल्धारी ने कितने ही बार मुझसे कहा है रामकृष्ण अब की बार मैंने तुमको पहचान लिया है यह सुनकर कभी कभी परिसपूर्वक मैं कह उठता था देखना फिर कभी गोलमाल ना हो जाए वह कहता था अब तुम मुझे कभी धोखे में नहीं डाल सकते तुम्हारे अंदर अवश्य ही ईश्वर का ही आवेश विद्यमान है अब मैंने यह ठीक ठीक जान लिया है यह सुनकर मैं कहता था अच्छा देखा जाएगा तदनंतर मंदिर की सेवा पूजा समाप्त कर हल्धारी जब नाश लेकर श्रीमद् भागवत गीता या आध्यात्मिक रामायण आदि शास्त्रों का विचार करने बैठता तब अहंकार में चूर होकर मानो दूसरा ही व्यक्ति बन जाता था उस समय मैं उसके पास जाता और कहता था शास्त्रों में तुम जो कुछ पढ़ रहे हो मुझे उन अवस्थाओं की उपलब्धि हो चुकी है मैं उन बातों को समझ सकता हूँ यह सुनकर वह कह उठता था अरे तू तो, तो निपट मूर्ख है इन बातों को क्या समझेगा मैं अपने शरीर को दिखाकर कहता था सच कह रहा हूँ इसके अंदर जो बैठा हुआ है वह सारी बातों को समझा देता है अभी कुछ समय पूर्व तुमने जो यह कहा कि इसके अंदर ईश्वरीय आवेश विद्यमान है वही मुझे सारी बातें समझा देता है हल्धारी इस बात को सुनकर क्रुद्ध होकर कह उठता था जा जा मूर्ख कहीं का कलयुग में कल्कि के सिवाय ईश्वर के और अवतार की बात किस शास्त्र में है तो पागल हो गया है इसलिए ऐसा सोचा करता है हंसकर मैं कहता था अभी तो तुम कह रहे थे कि फिर कभी गड़बड़ी ना होगी किंतु उन बात को कौन सुनता है इस प्रकार की घटना एक आज दिन नहीं दीर्घकाल तक होती रही तदनंतर एक दिन उसने मुझे भावाविष्ट हो वस्त्र त्याग कर वृक्ष के ऊपर बैठकर बालक की तरह लघु शंका करते हुए देखा उस दिन से उसने यह पक्का निश्चय कर लिया कि मुझ पर ब्रह्म राक्षस का आवेश हुआ है उनके पूर्व हलधारी के शिशु पुत्र के देहांत का हम उल्लेख कर चुके हैं उस दिन से उनको श्री काली माँ के संबंध में तमो या तामसी होने की धारणा उत्पन्न हुई थी एक दिन श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने उस बात को कह डाला तामसी मूर्ति की उपासना से क्या कभी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है तुम उस देवी की आराधना क्यों करते हो यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने उस समय उनसे कुछ नहीं कहा किंतु इष्ट देवता की निंदा सुनकर उनका हृदय अत्यंत व्यथित हुआ तदनंतर काली मंदिर में जाकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने श्री जगन्माता से पूछा माँ हल्धारी शास्त्रज्ञ विद्वान है वह तुझे तमो गुणमयी कहता है क्या तू वास्तव में वैसी है तदनंतर श्री जगदम्बा के श्रीमुख से उस विषय के यथार्थ तत्व को जान लेने के पश्चात उल्लास में उल्लसित वो श्री रामकृष्णदेव दौड़कर हल्धारी के समीप आए और एकदम उनके कंधों पर चढ़कर उत्तेजस्वर से बारम्बार कहने लगे तू माँ को तामसी कहता है क्या माँ तामसी है माँ तो सब कुछ त्रिगुणमयी और साथ ही साथ शुद्ध सत्वमयी है श्री राम कृष्ण देव के इस प्रकार कथन तथा स्पर्श से तब हलधारी की मानो अंतर्दृष्टि खुल गई। उस समय वे पूजन के आसन पर बैठे हुए थे उन्होंने श्री राम कृष्णदेव की इस बात को हृदय से स्वीकार किया तथा उनके अंदर साक्षात जगदम्बा के आविर्भाव को प्रत्यक्ष कर सामने रखे हुए पुष्प चंदनादि लेकर उन्होंने उनके पाद पद्मों में भक्तिपूर्वक अंजलि प्रदान की इसके कुछ ही समय बाद हृदय ने आकर उनसे पूछा मामा जी तुम तो यह कहते थे कि रामकृष्ण पर भूत का आवेश है तो फिर इस प्रकार तुमने उनकी पूजा क्यों की हल्दारी बोले पता नहीं हृदय काली मंदिर से लौटकर उसने मुझे कुछ ऐसा कर डाला कि मैं सब कुछ भूल उसके अंदर साक्षात ईश्वर का प्रकाश देखने लगा जब कभी मैं काली मंदिर में रामकृष्ण के समीप जाता हूँ तभी वह मुझे ऐसा कर देता है यह एक अद्भुत घटना है मैं कुछ भी नहीं समझ पाता हूँ